बाबा जी आपने कहा कि परमाणु अंशों में घूणन गति और वर्तूलात्मक गति होती है परमाणु में कंपनात्मक गति और वर्तूलात्मक गति है मध्याश के अंशों में घूणन गति के होने से ही मध्यस्थ बल का प्रकाशन है समझा जैसा स्थूल रूप में यह धरती है अति सूक्ष्म रूप में, में परमाणु अंश परमाणु जब अपने गति पथ में घूमता रहता है वो अपने में गुर्णन करता भी रहता है और आगे सरकता भी रहता है सरकने का गति जो है जब तक ज्यादा रहता है तब तक वो वो ये इसी विधि में चलता रहता है किस विधि से भौतिक रासायनिक परमाणुओं के कक्ष में ही वो अपना कार्य को प्रकाशित करता रहता है ठीक हो गए तो जब पर जो ये जो परमाणु अंशों का जो गतिपथ रहता है इन गतिपथ सहित ही परमाणु कहलाता है परमाणु में कंपनात्मक गति की अभिव्यक्ति है माने जितना गतिपथ है वो सभी मिलकर के जो क्रियाकलाप है उसके फलश्रुति में कंपनात्मक गति आती है तो क्या चीज है पूछा गया उसका हथिये गतिपथ में जो चलता हुआ मैंने दौड़ता हुआ जो अंश होते हैं उनके जो है विन्यास जो है ना जो जितना डांसिंग होता है नृत्य कार्य होता जाता है उतना ही कंपनात्मक गति बढ़ता जाता है किसमें परमाणु में एक प्रकार से नर्तन क्रिया का ही ये कंपनात्मक गति का अभिव्यक्ति गति घूर्णगति गति में जो नर्तन होती है नर्तन वो ही कंपनात्मक गति के अर्थ को प्रकाशित करता है इस इस ढंग से देखा गया तो वो जो है ना जितना कम कम अंश कम परिवेश उतना कम कंपन जितना ज्यादा अंश जितना ज्यादा मैंने परिवेश और अंश उसके अनुसार ज्यादा कंपन कंपनात्मक गति को परमाणुओं में देखा जाता है ठीक हो गए तो इन आधारों को यदि हम पकड़ते हैं तब ये पता है पता लगता है व्यवस्था करने में अंशों का एक खुशियाली को अनुभव किया जा सकता है अंशों का भागीदारी में अंशों का खुशियाली ही उसका नर्तद है ऐसा मेरा सोचना है इस विधि से क्या हो जाती है ये खुशियाली की अभिव्यक्ति है पूरा अभिव्यक्ति यहां ना कि और मातम मनाने की अभिव्यक्ति नहीं है अस्तित्व में शोक मनाने की कोई अभिव्यक्ति अस्तित्व में नहीं है तो ये शोक कहां से आ जाता है पूछा ने पर पता लगा मनुष्य अपने शोक को अस्तित्व में भी आरोपित करता है जैसा अभी तक करते आए शोक दुख को तो शोक दुख से जो छुटान छूटने के लिए तो सारा को कर्म किया है धरती के साथ और क्या के लिए किया है ऐसा इसका मैंने मैंने समीक्षा बनती है इस बीच में यदि शुभ, शुभ के अर्थ में यदि घटित हो गई वो बात का भी अपन गणना की है अब आगे चल करके यही आवश्यकता है इन सभी परमाणु में जिसको हम पहचान चुके हैं या अकस्मात आगे चल करके पहचान में आएगा इन सभी से बनी हुई वस्तुओं को हम सदुपयोग करने के अर्थ में अपने अपने मानसिकता को सजोने की आवश्यकता है और एक प्रश्न था कि मध्यांश के अंशों में घूर्णन गति के कारण मध्यस्थ बल कैसे पैदा होता कैसा पैदा होता ये ये, ये जो कैसा पैदा होता है की बात नहीं मध्यस्थ बल है ये क्या है इसका मतलब जो खुशहाली के रूप में इसको जो एक्सप्लेन करने की, की बात है वो चैतन्य परमाणु के लिए कहें तो तो ठीक लगती है चैतन्य परमाणु की बात जब हम कर रहे हैं तब तो खुशहाली और शौक दोनों की बात है ना तो खुशे समझ आते हैं जब हम करने जाते हैं एक चैतन्य परमाणु को परिभाषित कर रहा है या भाई भाई भाई वो कर रहा है, तब तो ये ठीक लगता है लेकिन उसके पार्थिव पार्थिव परमाणुओं में कैसा कहा जाए उसके लिए जो हमने जो पहचाना महाराज जी, व्यवस्था में होना एक खुशहाली है क्योंकि मनुष्य जो है संवेदनशील संज्ञानशील ही है तो इसको यदि इन्वेस्ट करता है यदि इसको दाव लगाता है उस स्थिति में हमको ये पता लगता है कि परमाणु व्यवस्था में कितना खुश है क्या पता लगता है हमको पता लगता है तो ये यही अंश परमाणु के रूप में परमाणु अणु के रूप में होकर के भौतिक रासायनिक क्रियाकलापों को जो संपादित कर रहे हैं झाड़ के रूप में पौधे के रूप में फूल के रूप में बीज के रूप में मैंने तने के रूप में और रूप में और रूप में, में जड़ के रूप में सभी रूप में जो व्यक्त कर रहे हैं ये इनमें सभी में सभी में कार्यरत जो अणु है अपने खुशहाली के साथ ही व रचना को पूरा किया और वो सारे अणु हैं जो प्राणाणु वो मृतक हो करके उस अवशेष को यथावत बना के रखते हैं क्या बात है ये अवशेष जो परमाणु परमाणु प्राण प्राणकोषाओं के रूप में बहुत सारे रचनाओं को करने की बात जब वो झाड़ मर जाता है वो सारे अणु प्राण प्राणकोषाए मृतक होकर उस उसी में समाये रहते हैं क्या बात वो अवशेष रहता है वो स्वयं में कितने बड़ी भारी मानव के लिए उपयोगिता के रूप में दिखा कितने बड़ी भारी मैंने उपयोग किया आदमी ने ये भी नहीं है उपयोग नहीं किया ये भी नहीं है जो जीवित रहते समय में ली और वो झाड़ मरने की बात भी मानव के या धरती के खुशहाली का साधन धरती के लिए जब साधन होता है उर्वरक रूप में परिवर्तित हो जाता है मानव के साधन के रूप में आता है दरवाजा कुर्सी बेंच होकर करके ये खुशहाली का आधार बनता है किसको हमने देखा है हर व्यक्ति देखा है मैंने अवशेष भी खुशहाली का साधन है ये मेरा या काने की मतलब बनता और झाड़ तो पौधे तो अपना खुशहाली को व्यक्त करता है हर दिन नवीनतम विन्यास हर दिन नवीनतम मुद्रा हर दिन नवीनतम भंगिमा ये सबको कैसा पैदा करता है खुशहाली के बिना कैसा पैदा करोगे आप हम क्या पैदा करेंगे आप हमें यदि खुशहाली का मुद्रा भंगिमा अंगहार को व्यक्त करना है हर दिन नितिन नवीन करना है हम अपने में कितना खुशहाली को व्यक्त करना होगा आप एक बार सोच के देखो हम करते ही है अभिव्यक्त करने की क्रम में हम खुशहाली को ही अभिव्यक्त करते हैं संकट को हम अभिव्यक्त करना भी नहीं चाहते हमारे में भी ये समाही हुई है आपके कोई संकट को गाने की इच्छा रखने वाले कम है संकट को गाने वाले कम है और संकट खुशहाली को व्यक्त करने वाले अधिक आपको मिलते रहते हैं हमको भी वैसे ही मिले हैं आपको भी वैसे ही मिलेंगे इसको क्या व्याख्या करोगे अस्तित्व में खुशहाली का बहार है या मातम का बहार है क्या कहेंगे यदि खुशहाली का बहार है हम प्रत्येक अणु में भी उन, उसका नृत्य को देखना चाहेंगे उसी क्रम में हमने अभी आपको इंगित कराया ये परमाणु अंशों का जो एक नृत्य विधि सही ही ये कंपनात्मक गति आता जाता है ये कंपनात्मक गति होना किसका कारण है होता कई कैलिए है कहा यह जीवन परमाणु में अंत प्रगत कंपनात्मक गति ही वर्चस्वी हो जाता है वर्तुलात्मक गति से अधिक वर्चस्वी हो जाता है वहां तक पहुंचने की क्रम में ये बीज रूप है ये ऐसा मुझको समझ में आता है जीवन परमाणु में कंपनात्मक गति बढ़ने का जो कारण है हाँ, वो यहीं से शुरुआत है अंशों की संख्या का अधिक होना और तृप्त होना केंद्र में एक परमाणु परमाणु अंश होना, होना। केंद्र में एक अंश होना, हाँ, एक होना। हाँ, हाँ। ये इसी इसी कंपनात्मक गति के आधार पर ही तृप्त परमाणुओं की मैने घटना गट, घटित हो जाता है ये एक ऐसी व्यवस्था के रूप में इस धरती पर देखने को मिलता है ये तीन प्रश्न है अच्छा एक तो केंद्र के मध्याश में वह वो समी हाँ, बता, बता रहे हैं उस, उसको अभी जा रहे हैं तो मध्य में जितने भी अंश रहते हैं जो पार्थिव परमाणु में और जीवन परमाणु में एक ही अंश होता है ये तो कल आज आप, आप, आप हम निश्चित कर चुके हैं परिवेशों में जितना अंश होता है बीच में वतने नहीं होता है वह भौतिक रासायनिक परमाणुओं में ये बात आप हम स्वीकार चुके हैं तो उसमें केवल घूर्णन गति ही होता है एक अंश रहे चाहे हजार अंश रह वो घूर्णन गति ही करते रहते हैं तब तक कि उसका नाम है मध्यांश घूर्णन गति से यदि विचलित होता है परिवेश में ही होगी इससे क्या मतलब निकलता है जिससे अंशों का बढ़ती घटती हुई विन्यास को देखने पर लगता है कि अंश जब समाता है किसी परमाणु में वो पहले बाह्य परिवेश में ही पहुंचता है उससे उसके भीतर की परिवेश उसके भीतर की परिवेश जितना मध्य में पहुंचना है पहुंच जाते हैं उनमें स्वयं में ही उस व्यवस्था क्रम में वो अनुपाती है अपने को स्थिर व्यवस्था के रूप में व्यक्त करने के लिए अनुपाती है क्या चीज परिवेशी अंश और मध्यांश अनुपाती होने की विधि से वो स्वयं में व्यवस्था करता हो जाते हैं स्वयं स्फूर्त विधि से व्यवस्थाकृत हो जाते हैं व्यवस्था कार्य को संपादित करते हैं कृत होने का मतलब और व्यवस्था कार्य को जब सम्पादित करते हैं वो उस अंश के जितना संख्यात्मक अंश है ऐसे परमाणु का आचरण अपने को बहुत ही विश्वासदायक विधि से मिलता है उसको आप प्रयोग भी करते हैं वह विश्वास को निभता है ठीक बात हो गई ये समझ में आ गए नहीं आई आ गई ना हाँ तो ये प्रमुख बात है ये समझ में आने से क्या होता है हर वस्तु को हमको व्यवस्था के रूप में देखने की नजरिया आती है व्यवस्था को यदि बिगाड़ने के लिए हम प्रवृत्त होते हैं हमारा ही समझ हमको नियंत्रित करता है ये करने योग्य काम नहीं है ये किस आधार पर आता है मनुष्य जागृत होने के आधार पर आता है भ्रमित रहने से क्या होता है उसको भी बिगाड़ो इसको भी बिगाड़ो इसको भी बिगाड़ो इसको भी बिगाड़ो आ... उसका छोटा सा प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के रूप में आप देखना चाहेंगे आप आदिकाल से अभी तक बच्चे संतान माँ बाप के गोद में आते हैं गोद में आकर के जैसे भी वस्तु को हैंडल करने लगते हैं है ना उपयोग करने लगते हैं हलचल पैदा करना चाहते हैं सबको अलग अलग कर तोड़कर काट कर नहीं समझा टुकड़ा टुकड़ा कर देखना चाहता है ये क्या चीज है भ्रमित रहने का लक्षण ठीक है वो भ्रमित को हम जागृत करने के लिए शिक्षा देते हैं क्या के लिए देते हैं जागृत के लिए शिक्षा दोगे कि भ्रमित रहने के लिए शिक्षा दोगे क्या आपका काल है जागृत रहने के लिए शिक्षा देंगे जागृति के बाद में हम विखंडन विखंडने करते हैं तो हम जागृत हो है भ्रमित हैं मने शिक्षा के बाद भी हम विखंडन को ही पूजा मानते हैं तो हम भ्रमित हैं कि हम जागृत हो गए हैं खत्म हो गई बात भ्रमित रहने के लिए आप यदि सारे बात जोड़े हैं उसमें तो हम नरियल लोदबत्ती चढ़ाने के अलावा क्या करें तो स्पष्ट हो गया कि मध्यस्थ में भूमि से अध्यस्थ अच्छा, बल कैसे पता बताया और और एक बात बताते हैं इसमें एक तो बात बताया वो क्या है मध्यस्थ बल क्या चीज है आपको कल एक बात सूत्र बताए थे भाई अंशों का यदि मध्याशों के पास यदि परिवेशी अंश पास में आने लगते हैं, उसको एक अच्छी दूरी में जो रहता हुआ जगह में ही पुनः अवस्थित कराने के लिए मध्यस्थ बल उपयोग हो जाता है स्वयं है वो वो स्वयं स्पूर्त का ऐसा होता है जो निश्चित अच्छी दूरी से वो लक्ष्मण रेखा से भीतर आने लगता है वो मध्यस्थ बल में बल, के, बल को पता लगता है संकेत होता है भीतर आ रहा है तुरंत अपने मध्यस्थ बल को नियोजित कर अच्छी स्थिति में पैदा कर देता है अच्छी स्थिति में अवस्थित कर देता है अच्छी स्थिति को पुनः पैदा कर लेता है वही जो परिवेशी अंश दूर भागने लगते हैं है ना तो दूर कब्बड़ी कब विकर्षणीयता जब बढ़ जाता है आश्रित माने परिवेशी अंशों में तब वो दूर भागने लगते हैं ठीक वो वो कहा से आता है पूछा परवेशों से आता है पर्वेशों से परिवेशों में तरंगों का और बल का आरोपण प्रत्यारोपण होती रहती है उस विधि से परिवेशी अंश यदि आवेशित हो जाते हैं विकर्षण के ओर चलते तब मध्यस्थ बल क्या करता है उसको स्वभाव गति में आरोप करके अच्छी दूरी में पुनः नियंत्रित कर देता है इस ढंग से हर परमाणु अपने नियंत्रित रहना संरक्षित रहना बताई गई है व्यापक में संपर्क रहने के आधार पर ही ये सब अपने अपने में सुव्यवस्थित रहकर संरक्षित रहते हैं इस बात को बताया है। इस बात को बताया तो हर हर परमाणु नियंत्रित रहना है ना क्रियाशील रहना घिरे हुए रहने से नियंत्रित है ना डूबे डूबे हुए रहने से क्रियाशील भिगे हुए रहने से बल संपन्न ये बताया है महाराज ठीक वो बल को ही हम मध्यस्थ बल के रूप में एक पहचानते हैं सममिशन बल के रूप में भी पहचानते हैं ये ठीक है ये पहचान कोई बुरा नहीं है नामकरण भी कोई बुरा नहीं है वो अर्थ यदि समझ में आ जाता है अर्थ यदि समझ में नहीं आता है तो किसी भी नाम रखो हमको अर्थ का पता ही नहीं है सिर कूटी के अलावा क्या होगा अर्थ समझ में आना चाहिए परमाणु में होने वाली समविषम जो परिस्थितियां है क्या है वो परिवेश में जो अंश रहते हैं ये मध्यांश के पास आने की एक विन्यास होती है उसको एक नाम दिया जा सकता है उसको आकर्षण बल बड़ा कहा जाए या विषम हो गया असम हो गया कुछ भी आप नाम देते रहो हमको क्या तकलीफ है इसमें ठीक हो गए और वही यदि दूर भागता है वो भी एक विन्यास है वो विन्यास का भी कोई एक नाम दिया जा सकता है नाम दे लीजिए इन दोनों को सामान्य बनाने का ताकत मध्यांश में बनी हुई है आता कहाँ है पूछा ने आना जाना ना होता नहीं है होते ही है। होते ही होना है आना नहीं है भाषा को बदल दीजिए कैसे होता है आ, ये ये बात है। घूर्णन गति के बराबर में मध्यस्थ बल बनाई रहता है हर अंश में भी रहता है वो वहां जो है ना एक प्रकार के समोगत हो जाता है काफी मात्रा से मध्यस्थ बल इकट्ठा रहता है और उसको प्रयोग कर लेते हैं जीवन परमाणु में तो एक ही अंश है मध्यस्थ बल काफी कम बत, बता रहे हैं, सुनो मध्यस्थ जीवन परमाणु में क्या हो गई मध्यस्थ बल जो है ये ही अंश से ये नियंत्रण के योग की हो गई वो कैसे आ गए उसमें कंपनात्मक गति प्लस हो गई कंपनात्मक गति के योगफल में कंपनात्मक गति का सटीक उपयोग यदि कर रहा है वो एक ही अंश मध्य में रह करके उपयोग करता है वितरित करता है संयोजित करता है नियंत्रित करता है और जीवन परमाणु को बने एक स्वस्थ व्यवस्था के रूप में नियंत्रित कर रखता है एक अंश उसमें क्या चीज प्लस होना पड़ा वो जो वर्तूलात्मक गति से अधिक कंपनात्मक गत। गति गति वो मध्यांश के साथ जुड़कर वही केंद्र से ही जुड़ा है जो अनेक कोण सम्पन्न है एक एक जीवन परमाणु भी सभी कोण से जो कंपन होती है वो केंद्र से जुड़ा रहता है खूटे से बंधी रहती है पूरा कंपनात्मक गति खूटे से बंधी रहती है किससे मध्य में रहने वाले एक अंश से जुड़ा रहता है वो जैसा ऐसा ऐसा करता है जैसा करना चाहता है हलाया वो सारे, सारे के साथ वो प्रभाव पड़ जाती है फल स्वरूप नियंत्रित रहना बनता है बनता बनता आ... ये विनय ठीक है, है। आ... मध्यांश में अंशों में घूर्णन गति है परमाणुओं में कंपनात्मक गति है घूर्णन गति नहीं है है ना? ऐसा नहीं है भाई पुनः वही बात हुआ जो परिवेशों में जितने भी अंश होते हैं उसमें घूर्णनगति भी होता है, है ना वर्तूलात्मक गति भी होता है मैंने वर्तुलात्मक गति का मतलब किसी गति पथ में आगे जाना, जैसा धरती घूर्णन गति परमाणु में नहीं है ऐसा बोल बो, बो, हाँ परमाणु एज ए होल में नहीं है नहीं है और हाँ। परमाणु में कंपनात्मक गति होता है अच्छा। उसे घूर्णन नहीं होने का कारण जो है कंपनात्मक गति है नहीं परमाणु अंशों का जो कार्य का जो एक टोटल है वो कंपनात्मक गति है हाँ ऐसा बना हुआ है तो देखिए परमाणुओं का गति सहित ही एक परमाणु संज्ञा है परमाणु नाम जो दे रहे हैं अपन कई अंशों का कार्य समूह को हम परमाणु नाम दे रहे हैं यह समझ में आता है नहीं आता है आ गया तो सभी इन सभी परमाणुओं का कार्य का जो वैभव है वैभव है वो वैभव है जी एक कंपनात्मक गति भी है वो सभी ओर घूमने वाला भी गति है और इन दोनों के बाद और वर्तुलात्मक गति भी है इन तीनों का संयुक्त स्वरूप में एक परमाणु है परमाणु घूर्णन गति है ऐसा नहीं होता है परमाणु वर्तुलात्मक गति है ऐसा नहीं है परमाणु में समाहित अंशों में वर्तुलात्मक गति कंपनात्मक गति घूर्णन गति इन तीनों को देखा गया है ठीक है ना ये सब तीनों एकत्रित हो करके एक परमाणु है ठीक हो गए परमाणु क्या अभिव्यक्त करता है गुर्णन गति को यह करता है व्यक्त करता है और कंपनात्मक गति को व्यक्त करता है वर्तुलात्मक गति को व्यक्त करता है इतनी ही बात है छोटी सी काम है अजय जैसा इसको छुप बड़े रूप में लाओ धरती को धरती अपने में घूमता ही है अपने आगे आगे सड़कता है उसको हम उत्तर कहते हैं क्या कहते हैं उत्तर कहते हैं तो इसमें जब परमा जो धरती जो है ना जो सूर्य के सामने वो मैंने सरकता ही रहता है सरकने वाला भाग को सरकने वाला दशा को हम उत्तर कहते हैं यह ठीक है समझ में आता है ये जो आगे आगे जाता है उस भाग को हम कहते हैं उत्तर ये समझ में आता है ये सूर्य के सभी ओर घूमता है उसके बावजूद भी हम उत्तर कहते ही रहते हैं। यह समझ में आता है आपको कुछ समझ में आता है लगाइए बुद्धि इसमें बुद्धि लगाए बिना समझ में नहीं आएगा ये जो यहां से शुरू किया धरती इसके चारों ओर घूमना है घूमते घूमते घूमते उसका सिर यही है आगे ही है ये आगे भाग को ही हम उत्तर कहते हैं यहाँ आएगा तो भी उत्तर कहते हैं यहाँ आएगा तो भी उत्तर कहते हैं यहाँ आएगा तो भी उत्तर यहाँ आएगा तो भी उत्तर ऐसा चारो तरफ ये घूमते हुए धरती में आगे सरकने वाले जो भाग है उसको हम उत्तर कह रहे हैं ऐसा मैंने देखा है ठीक है ये ये घूमता हुआ जो पृथ्वी है अपने में घूर्णन भी करता है ऐसा ऐसा पलटता ही रहता है इसीलिए उदयास्त सूर्य के सम्म होता रहता है क्या बढ़िया काम है ठीक हो गई अब रह गया कंपनात्मक गति ये जो घूमते समय में अपने आप में डांसिंग भी करता है अपने आप में नृत्य किया वो कंपनात्मक गति आगे गई वो कंपनात्मक गति की अभिव्यक्तियां अपने ढंग से होता है वर्तुलात्मक गति का अपने ढंग से तो अभिव्यक्ति होती है ठीक है ना और जो है ना घूर्णन गति का अपने ढंग से प्रमाण प्रस्तुत हो जाता है ठीक ठीक है पूर, तीनों पूरा हो गया ठीक है तो ऐसे जो कंपन है वो पूरा ये सौरभ व्यू में संपूर्णता में ये तीनों चीज हैं। क्या क्या समाये भाई कंपनात्मक गति व तुलात्मक गति घूर्णन गति तीनों चीज ये सब रव्यो में समाये सूर्य जो है घूर्णन गति में प्रतिष्ठित है क्या बात है सूर्य जो है घूर्णन गति, गति में, में प्रतिष्ठित वहाँ वर्तुलात्मक भी नहीं है उसको आर्बेट में घूमना ही नहीं है घूमना ही नहीं है खत्म हो गया घूर्णन गति है सूर्य। घूर्णन गति कहते हैं कंपनात्मक भी नहीं कंपनात्मक कंपनात्मक गति की जो धारक वाहक हो जाता है ये पूरा सौरव व्यूह जो कंपनात्मक गति है उसका सूत्र से जुड़ी रहती है सूरी से जुड़ा हुआ मध्य में यदि है सूरी, है, सूरी से ही जुड़ी हुई बंधी हुई है बोलिए सर कितना बढ़िया है का मध्यांश की तरफ। ऐसा के, के इसी प्रकार परमाणु का बिल्कुल रूप हो तो मैंने स्थूल रूप है सौरव्यू सौरवयू की क्रियाकलापों को ठीक से हम समझे परमाणुओं को समझने में बहुत आसान अति स्थूल रूप में यदि समझना है परमाणुओं को यह सौरवयूह है, है ठीक है और गति प्रतिष्ठा में बाबा अंतर अवश्य होगी परमाणु की गति अति तीव्र है तो धरती का गति वितना नहीं ठीक है आ, जिस तो सवरव्यू में भागीदारी करता हुआ किसी ग्रह गोल का परमाणु के समान गति किसी में नहीं तो हर हर धरती में परमाणुए समय ही है बाबा चाहे विरल रूप में हो और तरल रूप में हो चाहे ठोस रूप में हो क्या बात बोलो वो। है बोलो बाबा बढ़िया बाबा है ना